किताबें करती हैं बातें, आवाज़ की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य श्रोताओं इंकलाब जिंदाबाद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 ये छोटी सी पुस्तिका आपको ये बताती है कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की वैचारिकी किस तरह धार्मिक जमीन से शुरू होकर विकसित होती हुई वैज्ञानिक समाजवाद के नजदीक पहुंचने का सफर तय करती है और इस समूची प्रक्रिया में शहीद आजम भगत सिंह की क्या ऐतिहासिक भूमिका है ये भी आप जान पाएंगे तो सुनिए इस पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रवेश की घोषणा करने वाला पहला धमाका अठारह में पुणे में चापेकर बंधुओं ने किया था पुणे शहर में उन दिनों प्लेग जोरों पर था रैंड नाम के एक अंग्रेज को वहां प्लेग कमिश्नर बनाकर भेजा गया वो बड़ा ही जालिमोर ताना शाह किस्म का आदमी था उसने प्लेग से प्रभावित मकानों को बिना कोई अपवाद खाली कराए जाने का हुक्म जारी कर दिया जहाँ तक उस हुक्म का सवाल है उसमें कोई गलत बात नहीं थी लेकिन जिस तरह रैंड ने इस हुक्म पर अमल करवाया उससे वो अलोकप्रिय हो गया लोगों को उनके घरों से निकाला गया और उन्हें कपड़े बर्तन आदि तक ले जाने का समय नहीं दिया गया 4 मई सतान को लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में एक लेख लिखकर न सिर्फ नीचे के अफसरों पर बल्कि खुद सरकार पर इल्जाम लगाया की वो जान जनता का उत्पीड़न कर रही है उन्होंने रैंड को निरंकुश बतलाया और सरकार पर दमन का सहारा लेने का आरोप लगाया फिर आया शिवाजी समारोह। इस अवसर पर 12 जून खा को मारकर कोई पाप किया था इस प्रश्न का उत्तर महाभारत में मिल सकता है गीता में श्रीमन कृष्ण ने अपने गुरुओं और बांधवों तक को मारने का उपदेश दिया है उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो किसी भी तरह पाप का भागी नहीं बनता है श्री शिवाजी ने अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ नहीं किया था बहुत ही नेक इरादे के साथ, दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अफजल खा का वध किया अगर चोर हमारे घर में घुस आए और हमारे अंदर उनको बाहर निकालने की ताकत न हो तो हमें बेहिचक दरवाजा बंद करके उनको जिंदा जला देना चाहिए ईश्वर ने हिंदुस्तान के राज्य का पट्टा पत्र पर लिखकर विदेशियों को तो नहीं दिया था। शिवाजी महाराज ते हिंद की कैद से बाहर निकलो श्रीमद भगवत गीता के अत्यंत उच्च वातावरण में पहुंचो और महान व्यक्तियों के कार्यो पर विचार करो और बाईस जून को चापेकर बंधुओं ने रैन्ड व एवर्स्ट को मार दिया। इस तरह भाषण के के थे लेकिन यह सिर्फ अर्ध सत्य है महामारी फैलने या रैंड के पूना आने से बहुत पहले ही एक शक्ल अख्तियार करने लगे थे अठारह सो चौरानवे में ही चापेकर भाइयों ने पुणे में शारीरिक और सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए हिंदू धर्म अवरोध निवारण समिति कायम कर रखी थी जिसे हिंदू संरक्षण समिति भी कहा जाता था ये समिति हर साल नियम पूर्वक शिवाजी व गणपति समारोह आयोजित करती थी इन समारोहों में चापेकर भाइयों द्वारा पढ़े जाने वाले श्लोकों से उनकी भावना का पता चलता है जनता से तलवार उठाने का आग्रह करते हुए शिवाजी श्लोक कहता है भांड की तरह शिवाजी की कहानी मात्र से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती आवश्यकता इसकी है कि शिवाजी और बाजी की तरह तेजी के साथ काम जाए। आज हर भले आदमी को तलवार और ढाल पकड़नी चाहिए ये जानते हुए कि हमें राष्ट्रीय संग्राम के युद्ध क्षेत्र में जीवन का जोखिम उठाना होगा हम धरती पर उन दुश्मनों का खून बहा देंगे जो हमारे धर्म का विनाश कर रहे हैं हम तो मार मर जाएंगे लेकिन तुम औरतों की तरह सिर्फ सुनाते रहोगे। इस तो शर्मिंदा नहीं हो जाओ आत्महत्या कर दो उफ जो कमीने कसाइयों की तरह गाय और बछड़ो को मार रहे है उसे यानी गौ को इस संकट से मुक्त कराओ मरो अंग्रेजों को मार कर सक होकर धरती पर बोझ न बनो इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है अंग्रेज भला किस तरह यहाँ राज कर रहे हैं इस तरह हम देखते हैं कि चापेकर बंधु और उनके सहयोगी तीव्र धार्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित थे और उनका दृष्टिकोण घोर कट्टरपंथी था संभवतः इसी कारण से वे ब्रिटिश विरोधी ही नहीं मुस्लिम विरोधी भी थे चापेकर बंधुओं की देशभक्ति हिंदुत्व पर आधारित थी वो हिंदू धर्म और गौ की रक्षा के लिए अंग्रेजों को बाहर भगाना चाहते थे रैन्य की हत्या भी एक ऐसे व्यक्ति के प्रति उनकी गहरी नफरत का नतीजा थी जो अपनी दमन और निरंकुशता की कार्रवाइयों के कारण पूरी जनता की घृणा का पात्र बन गया था जहां तक उनको प्रेरित करने वाले दूसरे कारणों का सवाल है इसका कोई सबूत नहीं मिलता की अठारह के भारतीय स्वाधीनता संग्राम से या फ्रांसी व इतालवी क्रांतियों से प्रभावित रहे इन तमाम सीमाओं के बावजूद मुकदमे के दौरान या बाद में चापेकर भाइयों ने जिस वीरता साहस और आत्म बलिदान की भावना का परिचय दिया उसके महत्व को किसी भी तरह कम करके आंका नहीं जा सकता। सर ऊंचा किए हुए तीनों भाइयों ने फांसी के फंदे को चूमा गुलामी और आजादी की समस्याओं के प्रति ये धार्मिक दृष्टिकोण चापेकर भाइयों तक ही सीमित नहीं था सावरकर बंधु भी धार्मिक रहे बंगाल के क्रांतिकारियों ने भी धर्म के सहारे लोगों को उभारा था इस वाक्य से शायद ये गलत स्वयं हो की वे धर्म को न मानते थे केवल उभारने का काम उससे लेते थे इसलिए ये कह देना जरूरी है कि वह स्वयं धर्म के कट्टर मानने वाले थे 1902 में कलकत्ता में कायम अनुशीलन समिति की कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए तारिणी शंकर चक्रवर्ती लिखते हैं, क्रांतिकारी कार्य के लिए जो इस समिति में आते थे उनको दो वर्गो में बांटा जाता था धर्म में जिनकी आस्था थी उनको एक वर्ग और धर्म विशेष में जिन्हें आस्था नहीं थी परंतु क्रांतिकारी कार्यों में विशेष निष्ठा थी ऐसे लड़कों को दूसरे वर्ग में रखा जाता था धर्म के प्रति जो थे, वे इस बगीचे में यानी मानिक तल्ला बागान में रहते थे यही लड़के प्रथम कोटि के क्रांतिकारी समझे जाते थे उस बंगाल के क्रांतिकारियों का बहुमत बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित था अनुशीलन समिति के सदस्यों को हिंदू ग्रंथों खासकर गीता को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता था बंकिमचंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद की बौद्धिक परंपरा में पले बढ़े बंगाल के 20वीं सदी के पहले दशक के ये क्रांतिकारी धार्मिक उपादानों और कर्मकांडों से तथा प्राचीन व तात्कालिक हिंदुत्व के पौराणिक उपाख्यानों प्रतीकों गीतों और नारों से प्रेरणा ग्रहण करते थे इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण यानी से अठारह सौ सत्तानवे से पर हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान थे और उससे प्रेरणा क्रांतिकारी दलों को एक नई भावना मत रही थी शिक्षित युवक राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने लगे थे एक नई किस्म का राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था ये नया राष्ट्रवाद पुराने राजनीतिवाद के मुकाबले ज्यादा संजीदा ज़्यादा खुले दिमाग वाला था। है। मानस के सीमा तक लोगों की नई भावनाएं और विचार धर्म से अनुप्राणित थे पुराने देवताओं की जगह घृणा और रक्त के नए देवताओं की पूजा होने लगी थी इस सीमा तक धर्म की एक सकारात्मक भूमिका आवश्यक थी लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी था इस दौर में बाल गंगाधर तिलक चंद्रपाल ब्रह्म बांधव उपाध्याय और अरविंद घोष जैसे सभी जुझारू राष्ट्रीय नेता राजनीति को धर्म के रंग में रंग रहे थे इस तरह अचेतन रूप में ही सही उन्होंने साम्प्रदायिक राजनीति के विष्वृक्ष लगाए गांधी और उनके अनुयायियों ने इस परम्परा को और आगे बढ़ाया और अंत तक उससे चिपके रहे जबकि क्रांतिकारियों ने 1914 में ही जब उनका आंदोलन दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा था इसे छोड़कर धर्मनिरपेक्षता को अपना लिया था धर्म और राजनीति का ये तालमेल तब से आज तक लगातार हमारे सार्वजनिक जीवन को तबाह करता रहा है और अब तो इसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता का ढांचा ही चरबराता नजर आ रहा है हालांकि महाराष्ट्र के चापेकर बंधु और बंगाल के पहले दशक के क्रांतिकारी दोनों प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करते थे लेकिन दोनों के बीच एक मार्के का अंतर भी है 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ड की बग्घी पर एक बम आकर गया जिससे दो महिलाओं की मृत्यु हो गई इस घटना पर टिप्पणी करते हुए 22 जून के केसरी में लोकमान्य तिलक ने लिखा अठारह की हत्या और बंगाल के बम के बीच काफी अंतर है जहाँ तक दिलेरी और कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करने का सवाल है चापेकर भाइयों का दर्जा बंगाल की बम बंग पार्टी के सदस्यों से ऊंचा है लेकिन अगर साध्य और साधन के नजरिए से देखें, तो बंगालियों की ज्यादा तारीफ करनी होगी वर्ष अठारह में पूना निवासी प्लेग के समय के दमन का शिकार थे और उस समय दमन से उत्पन्न उत्तेजना का कोई शुद्ध राजनीतिक चरित्र नहीं था ये शासन प्रणाली ही खराब है और जब तक अधिकारियों को छाट छाँट कर व्यक्तिगत रूप से आतंकित नहीं किया जाता तब तक वे व्यवस्था को बदलने पर तैयार नहीं होंगे। ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न चापेकर भाइयों के सामने नहीं था उनका कर्म प्लेग के बाद जारी दमन के यानी एक विशेष कार्य के खिलाफ था निश्चित ही बंगाल की बम पार्टी की दृष्टि एक ज्यादा व्यापक पटल पर थी जिसे बंगाल के विभाजन ने उभारा था इतना ही नहीं बंगाल के क्रांतिकारी धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते थे इस तथ्य के बावजूद आंदोलन के अंतिम लक्ष्य की दृष्टिकोण से कहें तो 1902 में ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की थी इसी वर्ष बंगाल के क्रांतिकारियों ने अपने को अनुशीलन समिति नाम की एक पार्टी के रूप में संगठित किया था समिति की स्थापना के समय जारी घोषणा पत्र में कहा गया था अनुशीलन की कल्पना के समाज में अनपढ़ गरीब लोग नहीं होंगे कायर दुष्ट लोग नहीं होंगे और अस्वस्थ लोग भी नहीं होंगे ऐसे समाज के निर्माण के लिए सभी प्रकार की विषमताओं को समाप्त करना होगा विषमता के बीच मानव की मानवता विकसित नहीं हो सकती मानव समाज से धन की विषमता सामाजिक विषमता सांप्रदायिक विषमता और प्रादेशिक विषमता दूर कर सभी मनुष्यों में समानता लानी होगी केवल राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही ऐसा किया जाना संभव है पराधीनता के दशा में अनुशीलन के स्वप्न के समाज की स्थापना संभव नहीं है इसीलिए अनुशीलन पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करती है अनुशीलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है अनुशीलन समिति की यह घोषणा निश्चय ही आगे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था यहीं पर बंगाल के के पूना केंद्र से आगे हैं। चापेकर बंधु विदेशियों से नफरत तो करते थे मगर वे खुद क्या चाहते थे इसके बारे में स्पष्ट नहीं थे ये बात बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी ये लोग मुस्लिम विरोधी भी नहीं थे हालांकि वे धार्मिक लोग थे और हिंदू ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त करते थे इसके विपरीत इस दौर के पंजाब के क्रांतिकारी आरंभ से ही सांप्रदायिकता के दोष से मुक्त थे सरदार अजीत सिंह लालचंद फलक सूफी अंबा प्रसाद और उनके सभी सहयोगी धर्मनिरपेक्ष थे धर्म उनके लिए एक निजी मामला था शताब्दी के पहले दशक के क्रांतिकारी जिन श्रोतों से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे उनमें धर्म के अलावा एक था अठारह का भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम इस विषय पर 1907 या 1908 में लंदन में लिखी गई वीर सावरकर की पुस्तक ने अपनी तमाम अपर्याप्तताओं के बावजूद जो उस दौर में और उस समय के हालात में स्वाभाविक थी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस विषय पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखकों द्वारा फैलाए गए लांछनों तथा उनके झूठे ऐतिहासिक लेखन की धजिया उड़ाकर इस पुस्तक ने बहुत बड़ा काम किया इसने बातों को सही तौर पर सामने रखा इस किताब पर ब्रिटिश शासकों ने फौरन प्रतिबंध लगा दिया लेकिन फिर भी ये मेहनत से और गुप्त रूप से तैयार की गई पांडुलिपि के रूप में भारत के उस समय के क्रांतिकारियों के बीच घूमती रही वास्तविकता यह है की अठारह का जन विद्रोह पूरे स्वाधीनता संग्राम के दौरान सभी स्वाधीनता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा शताब्दी के पहले दशक में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का दूसरा स्रोत था फ्रांसीसी इतालवी और रूसी क्रांतिकारियों की कहानियां